सर्वं ब्रह्मा सज्जलान डिलद्यालु इदम ब्रह्म तज्जलासीत अथ खलो अतो मृतम पुरष यहांको तथेत प्रेतवती स ऋ ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म से ही उसका जन्म स्थिति लय है उसी में हलचल करने वाला यह ब्रह्म है ऐसे शांत चित्त के उपासना करें। निश्चित ही पुरुष संकल्पात्मक है इस श्लोक में मनुष्य का जैसा संकल्प होता है वैसा ही वह मरने के बाद होता है इसलिए वह संकल्प करें। मनोमय प्राणशरी भारूप सत्यसकल आकाशात्कर्मा सर्व कर्म सर्वकागंध सर्वसम सर्व सर्व अवा की अनादर मनोमय प्राणशरीर प्रकाशस्वूप सत्यसकल आकाश शरीर सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध सर्वरस इन सबको व्यापने वाला न बोलने वाला किसी की परवाह न करने वाला ए समे आत्मा अंतर हृदय अड़िया का श्या समय आत्मा अंतरहदय जाथिव्या जा जान, जा जान अंतरिक्षा जा, जा जान दिवो जाोलोक ऐसा यह हृदय मेरा हृदयस्थ आत्मा धान जव सरसों सामा अन्न सामा के चावल इन सब से छोटा अड़ु है ऐसा यह मेरा हृदयस्थ आत्मा पृथ्वी से बड़ा अंतरिक्ष से बड़ा स्वर्ग से बड़ा इन लोकों से बड़ा है सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध सर्वरस सर्व सर्व है अबा के अनादर ऐसा में आत्मा हंत ए तद्रम्ह प्रेत मित प्रेत इति हस्माह से नीचित्सल्य सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वस है इन सबको व्याप्त करने वाला न बोलने वाला दिपरवाह ऐसा यह मेरा हृदयस्थ आत्मा यह ब्रह्म है यहाँ से बनने के बाद मैं इसी में मिलने वाला हूँ जिसका ऐसा निश्चय होगा उसको संदेह नहीं रहता ऐसा सांडिल्य कहता है सांडिल्य श्रवंत्री पुरशो तस्य तस्यानि चतुर्विशति वर्षाणी तत्तःवन चतुर्विश्तेक्षरा गायत्री गायत्रवन तरस वसवता प्राणावा वसविद वाचय तीन सवन त्रिकाल संध्या ऐसा भावार्थ पुरुष यानी मनुष्य जीवन ही यज्ञ है उसकी आयु के पहले चौबीस वर्ष प्रातः सवन है गायत्री में चौबीस अक्षर होते हैं गायत्री प्रातः सवन है इसके जीवन यज्ञ के प्रातः सवन से वसुगण अनुगत हैं यानी इस सवन की देवता वसु है प्राण ही वसु है क्योंकि वे ही इस सब को बसाते हैं तम चेतन वैसे किंचित उपत सब्रूयात प्राण बसव इदंबे प्रातः शवनम साध्यम दिव शवनमुसनूतेति बाह प्राणा वशूना मध्ये यज्ञ विलोपीएति तत्ति अगधोहतिस मनुष्य को इस उम्र में अगर कोई व्याधि दे तो वह कहे हे प्राणो हे वसुगणो यह मेरा प्रातः सवन है उसे माध्यन दिन सवन तक पहुँचने दो मैं जो यज्ञ वह आप प्राणों के यानी वसुओं के बीच लुप्त न हो उसी से वह पुरुष एकदम ऊपर आता है और निरोगी हो जाता है अथयाने चतुचत् तत्माध्यम सवनम चतच्चपक्षरा त्रिष्टुप्रैष्ठुभ मध्यं दिन सवर्ण तदस रुद्र अन्वायत्ता एतेहि एक ही इदयती इसके पश्चात जो चौवालिस्स वर्ष वे मध्यन दिन श्रवण छंद तृष्टुपंद अक्षरों का है माध्यम दिन माध्यवन है इससे रुद्रगण अनुगत है प्राण ही रुद्र है क्योंकि वे ही इन सबको रुलाते हैं तम चेत एत वी किप्येत सात प्राणारुद्राह्यन्दि सवनम तृतीय शवनमत बद्धे यज्ञो हम तो भवति उसको इस उम्र में अगर कुछ व्याधि आदि ताप दे तो वह कहे हे प्राणो हे रुद्रगणो यह मेरा माध्यम सवन है वह तृतीय सवन तक पहुँचने दो मैं जो यज्ञ वह तुम प्राणों के यानी रुद्रों के बीच लुप्त न हो उसे से ही वह एकदम ऊपर आता है और निरोगी होता है अथ यानी अष्टचत्व तत्तीय शवन अष्टचत्रा जगती जागत तृतीय सवन तद से आदित अन्वायता त्राणा वाव आदित्या इदं सर्वं आददते इसके बाद जो अड़तालीस वर्ष वह तृतीय सवन है अड़तालीस अक्षरों का जगति छंद है जगती तृतीय सवन है इस तृतीय सवन से आदित्य गण अनुगत है प्राण ही आदित्य है क्योंकि वे ही इन सबको शब्दादि समूह को, को ग्रहण करते हैं दम चेतस्वयसी कशित्पत सब्रूयात प्राण आदि में तृतीय सबल आयुरुसतूते ना हम प्राण बध्ये यो विलोपीएति ततेति अग दो हवती उस इस उम्र में यदि कुछ व्याधि आदि ताप दे तो वह कहे हे प्राणो हे आदित्य गणों यह मेरा तृतीय श्रवण है उसे आयुष्य की पूर्णता तक पहुंचने दो मैं जो यज्ञ वह तुम प्राणों के यानि आदित्य के बीज लुप्त न हो उसी से ही वह एकदम ऊपर उठता है और निरोगी ही हो जाता है एकस्म वै तद्द्द्द्द्दिद्वान्ही सरे ये तपसी जोहमल प्रेशयामी सह षोड़म आजीवत सह षोडर्षतवती यने वाली ऐत्री महिदास ने कहा वह मुझे क्यों पीड़ा देता है जबकि मैं इससे रोग से मरूंगा नहीं वह 116 साल जिया जो ऐसा जानता है वह 116 साल जीता है सा या सा यद अशी शिशति यदिपासन रमते उसको भूख लगती है किंतु खाने को मिलता नहीं प्यास लगती है किंतु पीने को मिलता नहीं खेलने की इच्छा होती है किंतु खेलने को मिलता नहीं ये सब उसकी शिक्षाएं हैं अथ यद स्नाती यद पिबती यद रमते यद रमते तद उप सदै रेती आर्जव अहिंसा सत्यनम इत दक्षिणा जो खाता है जो पीता है जो खेलता है वह सब उप उपसदों की तुल्यता को प्राप्त होता है यानी वह इस यज्ञ का प्रसाद सेवन है तथा एक तदोर आंगिर कृष्णा देव की पुत्रा उस्ता त्रपद्येत अचितमसे अच्छुतमसित जिससे वह रहित ही हुआ वह यह यज्ञ दर्शन घोर आंगिरस ऋषि ने देवकी पुत्र कृष्ण को गुना कर, सुना कर आगे कहा अंतिम काल में इस मंत्र त्रय का जप करो तू अक्षत है यानी तू मरने वाली नहीं तू अच्युत है तू प्राणों से तीक्ष्ण है यत्र अरे यरे ब्राह्मणस्न्वेषणा अरे जहां ब्राह्मण की खोज होती है जान श्रुतिर पौत्राण श्रद्धा देयो बहुदायी बहुपाक आस सह सर्वत मापयाचक्रे सर्वत एव अन्नमें जान सुती पौत्रण श्रद्धा पूर्वक देने वाला और बहुत दान देने वाला था उसके घर में बहुत अन्न पकाया जाता था उसने सब तरफ आवास गृह धर्मशाला बनाए थे सब ओर से लोग आकर मेरा ही अन्न खाएंगे ऐसा समझकर। अथ हंसा अतिपेतुह तद्व हंसो हंसम्युवाद होयिलाुते हो पौत्राण सेम दिवा ज्योतिरात प्रसाक्षी तसाक्षी जान पौत्रायन पौत्र पूर्वक देने वाला और बहुत दान देने वाला था। उसके घर में बहुत अन्न पकाया जाता था उसने सब तरफ आवास धर्मशाला बनाए थे सब ओर से लोग आकर मेरा ही अन्न खाएंगे ऐसा समझकर। करम अति पेत हो हंसो हो हो, भल्लाक्ष भल्लाक्ष हंसम्युवाद पोत्राय लस्य समंदिवा ज्योतिरात तन्मा तसाक्षि तत्वामा प्रसाक्षी एक बार दो हंस पक्षी रात को उड़ते हुए जा रहे थे उस समय एक हंस ने दूसरे हंसों को कहा अरे वो अरे वो अरे भद्राक्ष अरे भद्राक्ष जान पौत्राण कर स्वर्ग के समान चारों ओर फैला है उसको इस पर मत कर वह तुझे न जलाए। जलायेमोह परा प्रतिवाच, कमु अरे ऐन मेतुवा नये कुमारे यो नो कथम शयुग्वाय क्वी उसको दूसरे हंस ने जवाब दिया अरे तुम किसके समान यह बोल रहे हो मानो वह गाड़ी वाला रह, वह है गाड़ी वाला जो रह वह कैसा कौन है पहले वाले हंस ने पूछा यथाकृतां विजिताय अधरे अयाह संयंती एवम एवं, एवं सर्व तदि सवेती यकंचा प्रजा साधु कुरी येद येद स मया एत उतम दूसरे हंस ने कहा जिस तरह दूत कीड़ा में कृत नामक पासा जीतने वाले के अधीन नीचे के सब पासे हो जाते हैं उसी प्रकार प्रजा को कुछ भी सत्कर्म करती है वह सब इस रैक् को प्राप्त होता है जो वह को जानता है वह जो कोई भी जानता है उसके विषय में भी मैंने यह कहा तद जान श्रुति पौत्राण उपश्रुश्राव सह संहान क्षता मुच अंग अरेह स युग्वाइकमा थे चौलो कथम सयुवा हंस यह जो बोला वह जानश्रुति पौत्रायण ने सुना सुबह उठते ही उसने सेवक को कहा अरे वस्त्र तुम गाड़ी वाले रैक् के समान मुझसे क्यों बोलते हो सेवक पूछता है वह गाड़ी वाला रैक् कैसा है यथा कृताय विजिताय अधरे अयाह संयंती एवेल सर्व तदी सबे यकंच प्रजा साधु कुर यदेद येद सभा जानश्रुति ने कहा जिस तरह द्यूत क्रीड़ा में कृत नामक पासा जीतने वाले के अधीन नीचे के समस्त पासे हो जाते हैं उसी तरह प्रजा को कुछ भी सत्कर्म करती है वह सब इस रैक् को प्राप्त होता है जो वह रैक् जानता है वह जो कोई जानता है उसके विषय में भी मैंने यह कहाता अन्विदंब प्रत्यय तमोवाच यरे ब्राह्मण से अन्वेषणा तेना स्मती वह सेवक की खोज करके न उसे खोज नहीं पाया कहता लौट आया उसको राजा ने कहा अरे जहां ब्राह्मण की खोज होती है वहां जाओ शोधस्ता शकटस्य पड़म कषमाणम उपोपिवेश तम हाम्युवाद तम नो भगवत स इति शरा छा अविदतम इति प्रत्यय वह सेवक गाड़ी के नीचे दाद को खुजलाते हुए के पास बैठ गया उसको नमस्कार किया हे hey भगवान गाड़ी वाले रैक को तुम ही हो क्या अरे वही मैं वह रैक को बोला मैंने जाना कहकर सेवक लौट आया